पूछ रहे हैं तुम कहां जा रहे हो और तुम कह रहे हो हमें खीर खाइए कुछ भी खाइए हम तो एक दूसरे जाए कहां रहे हो और तो प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ तो है ये मालूम करता कल नहीं इसका पर ही है सुखदेव जी ने कहा बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण से युक्त शरीर की भगवान ने रचना की मानव शरीर कैसे हैं इसमें बुद्धि है इंद्रियां है मन है प्राण है ऐसे इनसे युक्त तो शरीरों की भगवान ने रचना की है इसलिए धर्म अर्थ काम लोग की प्राप्ति के लिए तो फिर जिस प्रभु ने इनकी रचना की है उसी परमात्मा को सुखियां प्रतिपादन करती निर्गुण परमात्मा की तात्पर्य से वही सगुण साकार जो परमात्मा है जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है उसी सगुण परमात्मा का स्थितियां प्रतिपादन करती हैं और लक्षणा से तात्पर्य से निर्गुण का प्रतिपादन करती हैं शहीशा जो परिषद ब्राह्मी पूर्वेश पूर्व देवता श्रद्धयाधारे तीस्ता क्षेम गच्छेत अकुंचन आकृते वर्णेशमी दाताम नारायण निताम सुखदेव जी कहते हैं कि लो परीक्षित परीक्षित में हम कथा सुनाते हैं क्या एक बार नारद जी नरनारायण का दर्शन करने गए बद्रिकाश्रम में एकदा नारद नारदोकान पर्यटन भगवत प्रिय सनातन में सिंतु नारायण आश्रम भद्रकाश्रम में पहुंचे भगवान का दर्शन करने वहां नर भगवान संसार के कल्याण के लिए पथ करते रहते हैं ऋषियों के बीच में बैठे थे कलापक ग्राम दासदी वहां एक कलापक ग्राम है कोई तो आगे नरनारायण बदीनारायण के आगे वो कलापक ग्राम में ऋषि लोग रहते थे उन ऋषिकों के बीच में नरनारायण बैठे थे बड़ीतम व्रणतो प्रक्षत नारद जी ने जा करके यही बात पूछी जो तुम हमसे पूछ रहे हो महाराज वेद कैसे भगवान का ब्रह्म का प्रतिपादन करो तस्मई जरो जद भगवान ऋषिनाम शर्ण काम वहां नरनारायण ने सब ऋषि लोग सुन रहे थे नरनारायण बोले कि लोग हम तुमको सुनाते हैं तो भारत जी पहले जनलोक में ब्रह्म सत्र हुआ था वहां ऊर्ज रेता मुनियों ने आपस में वहां सत्संग हुआ था कहा वहां जनलोक मूर्त जहां सत्संग होता है वहां हमको पहले पता चल जाता हमको है हम तो पहले पहुंच जाते हैं हम कहां थे वहां नाराज जी बोले महाराज मैं कहा था अरे तुम उस समय श्वेत द्वीप में गए हुए थे वहां भगवान का दर्शन करने के थे वहां जनलोक में वो सत्संग हुआ श्रुतयु येर थे जहां सुतियां मौम हो जाती हैं उस तत्व का प्रतिपादन हुआ था जहां वेदवी नेति नीति करके चुप हो जाता है, शांत हो जाता छुपयोग यत् थे तत्नभूप कृष्ण राम वहां ये प्रश्न हुआ था जो तुम उनसे पूछने का वहां जनलोक में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि बैठे हुए थे इनमें से एक वक्ता बन गया और सर श्रोता थे वहां यही प्रश्न हुआ कि श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करती हैं तो वहां सनंदन जो है तेजो ले स्वश्ठ निर्माती हो शयानम सरस्वती भी सनंदन महाराज ने कहा देखो जब भगवान सारी सृष्टि को समेट करके योग निद्रा में स्थित होते हैं तो समय जब सृष्टि का समय होता है तो सुर्तियां पहले प्रगट होकर के भगवान की स्तुति करती हैं जैसे बंदी लोग राजा की स्तुति करते हुए उनको जगाते हैं जब सृष्टि का समय होता है तो सुर्तियां वेद भगवान से प्रगट होकर के वेद को भगवान को जगाते हैं वेद भगवान की स्तुति करता है जय जय जय जयाम अजित दोषग्रवीत गुणा तमसी अदात्मना सामवरुद्ध समस्तभव अवजगदो कसाखिल सत्यो दस दयात्मना चरण्य गम ये वेद जो है गलत मैं प्रगट होकर भगवान की स्तुति करते हुए उनको प्रबोध कर नाराज सृष्टि का समय हो गया आप जगी सु कहती हैं जय, जय जय आपकी जय हो आपकी जय हो भगवान कहते हैं रे हमारी जय हो तुम्हारा पराजय कहा हो रहा है तो तो जय जय जिसकी ही जिसका पराजय हो रहा उसकी जय बोलो एक महात्मा कहा करते हैं सब बोलते हैं श्री कृष्ण की जय हो श्रीराम की जय हो मुक्ति जय जानते ही जय क्यों बोरी है क्या भगवान की कोई हार हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि तुम अपने अपने हृदय में देखो तुम्हारे हृदय में भगवान की हार हो रही है भगवान आते नहीं है काम क्रोधाधिक बसे हुए हैं उन्होंने कब्जा जलखाया हुआ और अपने हृदय की बात कही जाती है तो इसलिए हम अप, हम भगवान से कहते हैं भगवान आपकी जय हो कहां हमारे हृदय में जो काम क्रोधाधिक विजित हो रहे हैं ना, इनको हराओ यहां इन, यहां यहां जय होनी चाहिए यहां तो पराजय हो रही है भगवान की जय जय जय अजाम आपकी जय हो जय हो सोत्कर्षम आविष्कूल में अपना उत्कर्ष स्थापित कीजिए भगवान कहते हैं कि हमें अपना उत्कर्ष स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर जगह दो शाम अजाम जय विस्थार और जंगम प्राणियों की अविद्या को तो नष्ट कर दो की अविद्या के कारण ये जीव जो हैं विषयों के दास बने हुए ये श्रुति माता कहते हैं जैसे कोई राजा का पुत्र हो और वो ना समझ किसी हलवाई की कढ़ाई बांध माज, मांझने के लिए नो और उसकी कढ़ाई मांझ करके अपना पेट पाल रहा है तो राजा का उसमें अपकर्ष है अरे राजकुमार होकर के नौकरी का था इसलिए महाराज ये अमृत से पुत्रा ये जीव जो है आपके अंश हैं आपके, आपके पुत्र हैं और विषयों के दास बने हुए हैं तो इसमें आपका उत्कर्ष नहीं है क्या क्या आपका कोई यश है इसमें इसलिए अपने उत्कर्ष को स्थापित कीजिए इन जीवों की अविद्या को तो नष्ट कर दो कागजागत दो कसाम अजाम जय भगवान कहते हैं किमित गुणवती हंतव्य अरे तो जगत का निर्माण करने वाली है सत और अजस्त कम इसमें तीन गुण हैं तो इस गुणवती अविद्या को नष्ट करने के लिए तुम क्यों कहते हो कि दोष विरहीत गुणाम महाराज इसने जीवों को धोखा देने के लिए गुण ग्रहण किए हैं जैसे कोई रेशिया श्रृंगार करके जीवों को मोहित करने के लिए गुणघात ग्रहण करती है सुंदर बनकेट पर जाती है ऐसे ही अविद्या जीवों को ठगने के लिए गुण धारण किए इसलिए तो हंतव्य इसको मारना चाहिए कहते हैं हमारी भी क्या शक्ति है कि हम इसको नष्ट कर दें नहीं तुमसे यदात्मना सममरुद्ध समस्त भवन आपको समस्त ऐश्वर्य प्राप्त है आप मार सकते हैं अरे ये अपने आप ही क्यों इसको नष्ट न कर अपने ज्ञान वैराग्य शक्ति को उदित करके तो अब बोधक इन शक्तियों के अवबोधक तो आप ही इनकी ज्ञान वैराग्य जो शक्ति इनको उपबुद्ध करो इस तरह से श्रुति भगवान का जो तो है दान करती हुई इनकी स्तुति करती हुई जय जय जय, जय जाम आत्मना समस्त योषी गुणा यदात्मना समबरुदस्तभवशाखिल शक्तो जगते क्वित जयान सच रूनुसरेगम बृहदुलादयंथवशेषतयापलब दृष्टम सर्वं ब्रह्म एक ब्रह्म तृतिया कहती है कि जो कुछ ये दिखाई दे रहा है महाराज आप आपका ही स्वरूप है बृह तो एक दृष्टम ब्रह्मो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है बृहद उपलब्ध में तवयन क्योंकि सारा विश्व नष्ट हो जाता है केवल आप ही शेष रहने का रहते अतरिषयोग दुष्परिमनो वचनाचरित इसलिए जो विवेकी हैं ऋषि हैं तो वो तो जो देखते हैं और जिसको वर्णन करते हैं उसको सब आपका ही स्वरूप समझते हैं कथम यथा भवन त्रिभुविदत्त प्रदान जैसे हम कहीं भी पैर रखते हैं तो पृथ्वी पर रखा हुआ माना जाएगा अच्छा कोई कहता है हम तो ईट पर पैर रख रहे अरे ईट का पृथ्वी नहीं है तुम कहोगे हम पत्थर पर पैर रख रहे हैं पत्थर का ही पत्थर का प्रतिबिंब नहीं है तुम कहोगे हम तो काठ पे पैर रख रहे हैं हम तो तख्त पे खड़े हैं अरे तख्त भी पृथ्वी है तो जहां तुम पैर रखोगे वो पृथ्वी होती है ऐसे जाओ हम जिसका वाणी से वर्णन करेंगे वो परमात्मा ही है परमात्मा का ही स्वरूप है जो कुछ ये दिखाई दे रहा है सब परमात्मा का है जैसे एक खाण का एक हाथी बना लो उसकी सून भी खाण है उसके कान भी खाण है उसके पैर भी खांड है, है। सून की हाथी का वर्णन करोगे तो फाण का वर्णन सुन के पैर, हाथी के पैरों का वर्णन करोगे तो फाण का वर्णन हाथी की पूछ का वर्णन गरनन करोगे तो फाण का वर्णन है क्या कुछ हाथी खाण का है ना अब इस तरह से भेद स्थिति तो फिर बहुत बड़ी चीज है नहीं तो मैं नमूना ने थोड़ा सुनाया थोड़ी श्री कृष्ण भगवान ये राजन शुभदेव जी बोल रहे देवासुर मनुष्येशु ये शिवम भजंती कहते जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं वो धनी देखे जाते हैं। और भगवान विष्णु के भक्त होते हैं हरिम भजंती थे तीन लेकिन सुखदेव जी दे शिवा शत्रु युक्त तुगण संभता साक्षता वेद मित्र का हरिस्तु निर्गुण प्रकृत पर तस्थ भजने निर्गुण हो वो तो भगवान विष्णु का है हरि निर्गुण है तो उनके उनसे भजने से निर्गुण होगा तन का जी ने यह कहा कि धर्मराज ने भी यह प्रश्न किया था कि सब धनिश्चय अलग अलग भगवान बोले हे धर्म आम यम कृतन ग्रणान तस्वन शनि अनुष्ठ ने जब पूछा तो भगवान ने कहा जब हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका धन और छीन लेते हैं कथो अभिनमतम जब वो उसका धन संपत्ति नहीं रहते तो घर बारे उसका तिरस्कार कर देते वो फिर व्यक्त तो होकर के हमारी शरण में आ जाता है इसलिए हमारी आराधना कठिन समझ करके लोग हमारा भजन नहीं करते और और देवतां उपासना करते हैं राजन शाप प्रसादे और ईशाप ब्रह्म विष्णु शिवागत है ऐसा मध्य सद्या शापा शापदा प्रतिशे तो नाचक नाच भगवान शंकर को तो जल्दी पसंद हो जाए इस विषय में कथा सुनाता था प्रकाश जो है शकुन का पुत्र नारद जी से उसने पूछा एक दिन नारद जी ये बताओ इन तीनों देवताओं में जल्दी कौन पसंद होता है भारत जी ने कहा तुझे बहुत जल्दी पड़ रही है क्या हाँ, हाँ, है। तो तुझे बहुत जल्दी है तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते शिवम भज अच्छा बोलो रावण को प्रसन्न जल्दी हो गए अतोलाइट सोच दे दिया ब्रकाश जो है हिमालय में जाकर के केदारखंड में समान से अग्निमुखम हरम जीवन अपने शरीर में मांस निकाल निकाल करके शिवजी को अग्नि का नौन करने लगा सारे शरीर का मांस नोच नोच करके शय हलन कर दिया जब शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने जाओ तो अपना शरीर काट के गए तलवार तो लेकर के सिर काट रहा भगवान शंकर प्रगट हुए तलवार पकड़ भगवान का स्तर पाते सारा अंग उसका जो का हो गए अरे तू वर्मा कराकर क्यों सिर काट रहा था वो तो काफी बोला और भूत भयाव बरम तो उसने असुर ने क्या वर्णा कि महाराज में जिसके सिर पर हाथ रख दू वो मर्म है तो अगर कोई अच्छा बदमान सातव व्यक्ति होगा तो ये बर मांग लेता कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दू वो अमर हो जाए बढ़िया बात थी तो ये वर्त तो मांगा नहीं कि तो मैं जिसको आशीर्वाद दे दू हाथ रख वो अमर हो जाए ये मांगा मामला कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो मर्द भगवान शंकर बोले अच्छा ये तेने क्या बर मांगा रे ये तो मर्द लोग है दुनिया अपने आप ही मर रही है अब तो भगवान शंकर ने दुखी था उन्हें मनने पर वही था कहें दे चुके हैं उन्होंने सलाह यही और गौरी हरण लाल सा पार्वती बड़ी सुंदर तो इनके ऊपर हाथ रख दो हस्तन दात बोलो महाराज पहले आप आपका लो आजमा आपका ही सिर्फ है हाथ रख भगवान शंकर डर करके भाग्य अपने आप ही डर दे करके अपने आप ही डर लगे वो उनके पीछे भाग रहा है। भगवान शंकर बहकुंडी में पहुंचे दौड़ते हैं? भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर के प्रति ये लग गया आपत्ति है इनके ऊपर भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी का हो सुंदर देश बना करके उसके सामने प्रवत हुए और कहा रहे हो व्रक तुम कहां दौड़े जा रहे होक गई होगी थोड़ा ठहरा तो सही क्षण विश्रम में कहा थोड़ा दश्राम करो कुछ बात तो बताओ क्या बात उसने सारी बात बताई कि मैंने भगवान प्राप्त किया तो मैं पहले इनके इनकी हाथ रख रहा हूं भगवान बोले अरे एवं चित शिव इनके वचनों पर हमें तो विश्वास है नहीं हुई हम तो श्रद्धा करते नहीं इनकी बातों पर क्योंकि इनको दक्ष का साफ लग चुका है ये तो इनकी बात तो झूठी झांसी होती है इनकी रात में कोई सच्चाई तो नहीं हम नहीं तू अपनी सिर पर हाथ रखकर देख तो सी अगर ना हो तो तब देखना झट उस भगवान की बातों में आ गया अपने सिर तो पर ही हाथ रखने लगेगा जो हट कर गए जय शब्द धर्म शब्द साधुवाद और रूप देवास के मत जाने पर इसका असुख्य प्रकाश के देवताओं ने पुष्पों की वर्षा एक रात एक समय सरस्वती नदी के किनारे ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे वहां ये हुआ कि सर तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है चलो ये बताओ तब तो प्रभु बोले अच्छा और पहले हम परीक्षा करें हमने सब कुछ क्या बताने तब तो प्रभु पहले तो ब्रह्मलोक में गए तब ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और वहां ने किसी को नमस्कार न प्रणाम कुछ नहीं किया और वहां एक बड़ी ऊंची कुर्सी बैठ भरी थी वहां जाकर बैठी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया ये बड़ा दुष्ट है इसने किसी को यह नमस्कार प्रणाम नहीं किया कुर्सी पर बैठ गए क्रोध आया फिर उन्होंने विचार से शांत कर लिए। चलो भाई स्वपुत्र मत प्राप्त है तो हमारा लड़का ही आज प्रणाम न करी तो न सही भ्रभु जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शंकर उठकर के बड़ी प्रसन्नता से उनसे मिलने के लिए आए उनको अपने हृदय से लगाना चाहू तो भाई बहुत दिन में आए भगू जी जरूर जिन का दूर रहना मुझे स्पर्श मत करना चुनाव आलिंगन नहीं छत महाराज मालूम खांका के भसम लगाए हुए हो हड्डी बड्डी धारण करते हो मत मेरे गलत भगवान शंकर ने लेट सूलिए हो तुम बड़ा शुद्ध बना सूलम उद्योग तुम हम तुम पार्वज वहां पार्वती जी ने पर उनकी प्रयत् के भगवान शंकर को शांत किया रघु बैकुंठम जगह वैकुंठ में पहुंचे वहां लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख करके और भगवान शहन करते जा करके संसार में कहते हैं कि भगवान विष्णु संसार के स्वामी बने हैं और यहां तो अपने आराम से सो रहे हैं और संसार में नहीं देखते क्या दशा हो रही है एक छाती में लात मारी बख्सी का मुझे भगवान जो एक साथ शेष सैया से उठ करके नीचे बैठ उनको प्रणाम किया महाराज स्वागत हम आओ बैठो बैठो भगवान ने अपने आसन पर बैठा बैठाया मैंने हमने आपके आगमन की को जाना नहीं किसी ने बताया नहीं कि प्रभु जी महाराज आ रहे हमारे अपराध को क्षमा कर लो नहीं हम आप आपके स्वागत में खड़े होते पहले ऐसे थोड़ी लेटे रहते हमको पता होता है आज आपके चरण तो कोमल है और हमारा बक्षस्थल तो बड़ा कठोर है आपके चोट तो नहीं लगी स्व हंसते न मर्द उनके चरण पकड़ने के लिए दबाने लगे का सालों को माम को आपके चरण से तो हम पवित्र होते प्रभु जी वहां से आए तूषणी आज और आकर के ये सारा इतिहास उन्होंने ऋषियों के बीच में सुना दिया बोलिए तो श्री कृष्ण का स्पर्श करते ही मर गए ब्राह्मण अपने मृतक पुत्र को ले जाकर के और सभा के भगवान की जो सभा थी उसके दरवाजे पर जाकर के लड़के को रख दिया और बिलाप करने लगा अरे राजा लोग जो हैं ये ब्राह्मणों के देशी ही हैं ये विषयाशक्त हैं इनके कर्म के दोष से ये मेरा बालक मरा है दुश्शीलम अजतेन्द्रियम द्रौपदी भजन त्याप राजा जब शीलवान न हो विषयी हो तो प्रजा दुस्पाती है ऐसा तो वो ब्राह्मण वहां पुत्र को वक्त करके इस गाथा को गाता है। कदाचित कृष्ण समी के ऐसे उसके आठ बालक मर गए नौवें बालक को लेकर के वो रो दा रहा था नवमें बाले मरते नौवा बालक जो मर गया तो वही दाथादारा उस समय वहां अर्जुन बैठे थे भगवान के पास तो अर्जुन ने आपके ब्राह्मण से कही कि तो तेरे नौ बच्चे मर गए हाँ। और ये कोई रक्षा नहीं कर पाए ना तो क्या यहां कोई धनुषधारी नहीं है ये सब धनुषधारी है अरे जिसके राज्य में ब्राह्मण इस तरह से रोते हैं शोक करते हैं और जो बोले उन तो राजाओं को देशमल तो नट तो हैं राजा करे के अर्जुन बोले तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा और तो प्रजा महम रक्षस और अगर मैं रक्षा न कर सकूंगी कर सका तेरे पुत्र की तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा स्वयं में जल जाऊंगा। ब्राह्मण बोला कि भाई तू ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर रहा जब मेरे पुत्र की रक्षा अरे ये बदलाव जी नहीं कर सके श्री कृष्ण नहीं कर सके तुम कैसे मेरी रक्षा करो तो इसलिए तुम बचपन की बुद्धि से ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हो मैं तेरी तेरी बचनों पर विश्वास मैं नहीं करता जब प्रद्युम्न श्री कृष्ण संकर्षण मेरे बच्चे की रक्षा न कर सके और तुम कर लोगे मेरे बच्चे की रक्षा मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता अर्जुन बोले अभिमान में बढ़ के अरे मैं संकर्षण हमको संकर्षण मत समझना तू मैं श्री कृष्ण नहीं हूं कौन हो तुम आशा ही कि हम वो हैं कि जिसके हाथ में गांधी धनुष है गांधी धनुष तो नहीं इनके पास किसी के सोहम <स्थाँगा> अर्जुना अरे युद्ध में मृत्यु को भी जीत करके तेरे बच्चे को मिला सकता ब्राह्मण ने कहा तो अच्छा फिर ले तुम्हारे पास गांधी धन्य ठीक है अब ब्राह्मण ने विश्वास कर लिया अपने घर को चलाया जब वो उसके चश्मा बालक होने लगा समय का बच्चे के होने का समय हुआ अर्जुन से आकर के कहा कि लो बच्चा होने वाला है कर्ज की रक्षा तट अर्जुन धनुष्मान लेकर के पहुंच गए और आसमन करके प्राणायाम करके भगवान शंकर को प्रणाम करके और दिव्यास्त्राणी स्मृत पर उन्होंने दिव्य स्त्रों का स्मरण किया और गांधी धनुष को दिया और सूच का दार को तो चार और कोर से